शो तो कच्छ सुदेव नमो वही निहोरा आपने जो कृपा किया हमको दर्शन दिए वो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई एहसान आपने किया है निहोरा के मैंने एहसान हमारे ऊपर आपने कोई एहसान नहीं किया फिर क्या है, है? वैसे तो कैसे तीन कृपा जन जान जन दीना कहने हमको अपने दीन समझ करके आपने हमारे ऊपर कृपा की लेकिन कृपा करने में दो बातें होती है

एक तो कृपा एक तो ऐहसान विली कृपा होती है और एक बिना एहसान वाली कृपा होती है तो थोड़ा दो सब विचार करो किस किस प्रकार के भाव हैं उनको अपने मन में विचारने के पहचानने की कोशिश करें सरबंध कहते हैं ये तो आपने जो हमारे ऊपर कृपा की है तो निजी तो जनमन चौराहा ये तो आपने अपनी प्रतिज्ञा रखने के लिए ये कार्य किया है माने आपका ये प्रतिज्ञा है की जो दीन है

उनके ऊपर हम कृपा करेंगे दीनों की हम रक्षा अच्छा करेंगे आप दीन बंद हैं दिन बंद कहलाते हैं दीनों की रक्षा करने वाले हैं तो जब आपकी प्रतिज्ञा कि दीनों की रक्षा करें तो अपनी प्रतिज्ञा खरी होगी तो आप दीनों की कृपा करोगे तो, तो, तो इसलिए आपने कृपा की हमारे ऊपर कोई ये समझ न करके की बेचारा इसके ऊपर दया कर चाहिए तो इसके ऊपर एहसान होगा इसको किया इसी से मिलता जुलता एक संघ हेत

एक होता है मित्र एक होता है सोहद मित्र के मानक ये है कि जब किसी के ऊपर कृपा करें तो उसके बदले में भी कुछ चाहते हैं और मित्र के ऊपर कृपा करते हैं तो उसके ऊपर एहसान भी करते हैं कि हमने मित्र के ऊपर ये कृपा की उसके ऊपर ये एहसान हुआ वो भी बदले में हमारे कुछ करें। लेकिन जो सुहद होता है तो संस्कृत का एक शब्द सुहद है वो जब किसी के कृपा करता है तो एहसान नहीं करता है और बदले में भी कुछ नहीं चाहता

भी हो सकता है हालांकि ये बात रेयर है बहुत कम इस प्रकार के लोग करते होंगे और बहुत ही महान कोई व्यक्ति हो तब ऐसा करे साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते तो फिर तो तुलसीदास ने बहुत ढूंढा कि के सुहृद लोग कौन होते हैं, हैं। तो उन्हें दो मिले दुनिया में एक तो भगवान मिले और दूसरे भगवान के भक्त मिले भगवान के आनंद हैं वो भी सुहृद हो सकते हैं बस

ये सामर्थ किसी में नहीं है कि दूसरे पर कृपा करे और ऐसा न करे दूसरे पर कृपा करे उसके बदले में कुछ है। ये दुनिया में नहीं हो सकता सुर नर सबके यही रीति स्वार्थ लागत रही सब रिपीति और बाकी दुनिया तो ये नियम तक है एक भक्त तुम तुम्हार सेवक असरारी बस ये दो जो है इस प्रकार के हैं एक रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असरारी

हे भगवान आप और आपके भक्त हित रहित तो बिना कारण के बिना प्रयोजन के कृपा करने वाले ये दोही ही है तो ये तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि दीन के प्रद्ध्या करना जगो उनके बदले में कुछ न चाहना इसलिए आपने इस प्रकार से ये हमारी ऊपर कृपा की है तो आपने अपनी प्रतिज्ञा रखी है तब लगे रहो तो दीन ही से लागी तब सर्व उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान

अब हमारे ऊपर बार बार शब्द का प्रयोग करते रहते हैं कहते हैं ऊपर उप पहले से देखे जहाँ पर यह है वहीं से कहते हैं की तीन कृपा जन जान जन दीना दीन समझ करके और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर फिर कहते हैं सब लग रहा दीन हितलागी कि हे भगवान आप इस दीन के लिए तब तक आप यहाँ आप रहे माने थोड़ी देर हमारे आश्रम में जरूर रुके

बहुत जल्दी न जाए कब तक रुके कब तक रुके जब इन अभी मिलू तो मैं समझ के आ गई कहते अब मैं शरीर छोड़ करके आप नहीं लीन हो जाना चाहता हूँ आपसे मिल जाना चाहता हूँ तो मैं थोड़ी देर की बात शरीर को छोड़ देने दो तो जो भी जब तक सतर्क न तो वो कहने लगा कि सरभंग तो जो कुछ भी किया हो

तो उसके करने का जो कुछ भी अभिमान है उसको मैं सब छोड़ रहा हूँ और वो सब जितना भी किया हुआ सब आपको अर्पित करता हूँ मेरा कोई योग नहीं मेरा कोई तप नहीं मेरा कोई व्रत नहीं सब आपको अर्पित है और प्रभु कहें दे भगत दर्दी ना वो सब उसने अपनी तपस्या सब भगवान को अर्पण कर दी और भगवान से कहा कि इसके बदले में आप मुझे भक्ति दे

अब भक्ति मांगी भगवान ने भगवान ने उसको भक्ति दे दी और उसका योग जब तब जितनाग था वो सब तो यही भी सर रिम सरभंगा ऐसे करके इतना करने के बाद में सरभंग ने क्या किया कि लकड़ियों का ढेर जो उठा उसे इकट्ठा करके उन्होंने रख करके चिता बना करके तैयार कर लिया शरीर छोड़ने के लिए और बैठे हृदय छान सब

और सब आसक्तियों को छोड़ करके हृदय से निकाल करके भगवान का स्मरण करते हुए बाकी आई गई भगवान की बस उसी भाव को लिए हुए उसी लक्ष्मीयों की चिता के ऊपर बैठ और बैठकर के क्या किया सीता समेत तब नील जल शाम और अपने मन में बस यही सोचने लगे कि भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी ये सब के सब श्याम सुन्दर दास सुंदर स्वरूप संग सब ये

मन ये बसव निरंतर सगुन रूप श्री राम और भक्ति मांगी तो उनके हृदय में भक्ति आ गई तो सब उनमें प्रीति हो गयी और बस कहने लगी कि सगुन रूप भगवान हमारे हृदय में सदा आप बात करो ऐसे भगवान से प्रार्थना करके उसी चिता के ऊपर बैठे अब जैसा प्रबंध कहते जाते हैं भगवान को करना पड़ता है उसी प्रकार भक्ति भी दे दी सामने खड़े भी रहे

आप भगवान को हृदय में धारण करके सर्वंगली की चिटा बैठकर के अपना शरीर छोड़ते हैं योग आदि प्रगट होती है और शरीर को छोड़ते है। आगे हैं आगे कहते हैं दोस्तों अस सही जो है तुम्हें तुजारा राम कृपापय कुंतारा पापे मुनिहर लीन न भयो

प्रथमहिधे बदती ऋषि निकाय मुनि सुखी भये करे मुनि भवन निस्तरितगपित प्रणत कंदा

गुना पिछले तो बने आगे मुनि वरदल तो लागे समूह देकर मुनि लागे पिदाया जान तू कुछ दस स्वामी

तो निश्चर कर सकल मुन खाए खाए सुनर निश्चरहीन कर उठायन सकल मुन के व्या्रमण

सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन सिया जय समी जय बन बस अब सरभंग ऋषि है वो उनका नाम ही सर्भंग ऋषि पढ़ा था

सर्कवर्ण चिता और स्कूल बैठ करके उन्होंने अपना शरीर को भंग कर दिया नष्ट कर दिया इसलिए बाद में तब तो वो ऊपर बैठ करके योग उनके प्रकट की और चिता जलने लगी असि कई योग तन जा रहा चिता जलने लगी और शरीर जल जलेगा रामकृपा बैकुंठ से धारा भगवान की कृपा से फिर वो शरीर जलने पर बैकुंठ धान चले गए बैकुंठ जले गए

ताते मुनि हरी लीन न भयू कहते कि ये मुनि जो ये है भगवान के मुख में प्रवेश करके उनमें दीन क्यों तो नहीं है तो ये तो प्रताप का है कि वे भगवान में जाकर के लीन लीपी लोग कहीं ऐसे भगवान में दीनी नहीं होते बसे राव को देखेंगे वो भगवान के मुख में जाकर के लीन हो गया

लेकिन में थोड़े नहीं होंगे सरभंग तो भगवान के बैकुंड धाम में जा रहे हैं तो इसलिए रास्ते तो बैकुंड धाम क्या चले गए ये प्रथम ही भेद भेद भगति बर लगे हु क्योंकि इसने पहले भेद भक्ति का वरदान मांगा था भक्ति मांगनी थी और भेदभाव अपने थे भेद से माने कि भगवान हमारे स्वामी हम उनकी सेवक और भगवान के निकट रहने का और उनकी भक्ति का आनंद हमको प्राप्त होता रहे

बस यही वरदान उसने मांगा था इसलिए उनको बैकुंठ किया यद्य पहले तो सरभंग भगवान से यही कहा था कि तब लग रहा दीन हित तो लागी जब लग मिलो तुमन तम त्यागी आप थोड़ी देर तक तक यहाँ रहो जब तक हम सभी छोड़ करके आपसे मिल न जाए लेकिन फिर जब उसने जैसे जोग जब तक व्रत सब भगवान को दे दिया

और बदले में भक्ति प्राप्त कर ली तो भगवान ने कहा तुम अगर आप भक्त हो गए हो तो आप तुमको क्या तुम है तो बस यही है कि तुम बैकुंठ साहब में जाओ वहां जाकर के बात करो भगवान में दीन नहीं हो सकते। तुलसीदास तो के अनुसार भगवान में दीन हो जाना शुकुल रात और भगवान के भक्त होकर के उनके आनंद को प्राप्त करना

उससे बड़ी बात ज्यादा ऊंची बात नीची नीची करके अगर विचार करो इस प्रकार से भेद भक्ति तो और भगवान का आनंद प्राप्त होना भक्ति का आनंद प्राप्त होना ये कहीं ज्यादा प्रेयस्त करें दशरथ जी भी आज उसे करके देखेंगे दशरथ जी को सही तो छुट जाए अब उसके बाद जब लंका कांग में जब रावण मारा जाएगा तब दशरथ जी आएंगे स्वर्ग से मिलेंगे आकर के भगवान राम से

और जब आएंगे सब मां तुलसीदास जी बताएंगे ये दस जी कहां से आ गए हैं तो इसमें आ गए कि इनको भी इन्होंने ये भी भगवान के भक्त हैं और भेद भक्त है उनमें इसलिए ये मुक्त होकर के परब्रह्म में लीन हो गए हों तो नहीं हुए अब तुलसीदास जी ऐसा मत क्यों है कि मुक्त से भी ज्यादा भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ कर है

अब ये तो जिनको भक्ति प्राप्त हो उनको रुचिकर लगती हो उनको कुछ लोगों को ऐसे अच्छा लगता है कि भगवान से हम अलग रहें और भगवान और हम हमारे भगवान स्वामी रहे और उनके सुंदर स्वरूप का हम दर्शन करते रहें उनका आनंद कृपा प्राप्त होती रहे और हम उनकी सेवा में लगे रहें ये बहुत सुखी बात है इसी घटना को देखते हुए एक बात याद आती है

राम कृष्ण परमहंस थे और विवेकानंद जी थे विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शरण में आए और फिर उनसे उन्होंने साधना क्या भी सीखी ध्यान करना क्या भी सीखा तब तो विवेकानंद भगवान का ध्यान करने में लग गए ध्यान करते करते बहुत दिनों तक करने पर तब रामकृष्ण उन्होंने कहा विवेकानंद थे की देखो

ज्यादा ध्यानियन के चक्कर में मत पड़ो। ये तो बड़ा आसान काम है तुम ध्यान करोगे तुम्हें अपने जीव भाव समाप्त हो जायेगा और परमात्मा भाव आ जाएगा और परमात्मा में तुम लीन हो जाओगे लेकिन परमात्मा में तुम लीन हो गए ब्रह्म भाव में तुम रहने लगे तो तुम दुनिया के काम के नहीं रहोगे तुम्हें संसार का कुछ काम करना है

इसलिए ध्यानयान के चक्कर में मत पहुंचे तुम तो भगवान की सेवा के लिए समाज सेवा के कार्य करने के लिए भगवान की सेवा करने के लिए तुम तो लगो तब तो उनके उनके रामकरण परमहस के आदेश से उन्होंने ध्यान दंड किया और धर्म के प्रचार के कार्य में देश में और विदेश में लगे ये जो तुलसीदास जी का मत प्राचीन मठ है

या भागवत इत्यादि के अंशों का मत है वही मत रामकृष्ण परमहंस जैसे स्वयं तो भक्त थे, थे वो। तो उन्होंने विवेकानंद को नगोण ब्रह्म में लीन होने के बजाय ये ब्रह्म का जो सगुण रूप है समस्त विश्व ब्रह्माण्ड ब्राट रूप इसकी सेवा करने में लगाया आज देखो जी ज्यादा सर्वेश कल्याण का अधिकार नहीं करो <coughs> तो ऐसे जो

इनको देखते हैं कि ये सरभंग ऋषि जो वो हो भगवान के साथ में मिलकर के सायु जन की इनकी नहीं होगी, सारूख तो सालोक की तो मुक्ति हो गई सालों की मुक्ति तो हो गई देखो नाम के पहुंच गए तो उसी लोक में पहुंच गए जहां भगवान का धाम है अब इसके बाद फिर क्या होता है जब ये हो रहा था सरभंग अपनी चिता बना रहे थे

हॉस्टिल पर बैठ करके वो अपना शरीर छोड़ रहे थे तब तक और आस पास भी बहुत से मुन थे वो भी सब आ करके इकट्ठे हो गए ऋषि निकाय मुनि देखी, ऋषि निकाय वाले उस क्षेत्र में जितने भी मुंड थे दूर दूर के तो सबको खबर लग गई वो सब दौड़ करे और आ गए और आ करके देखने लगे कि देखो इनके ऋषि को इनको सरगंग ऋषि क्या हुआ कैसे इनके भगवान के दर्शन इनको प्राप्त हुए

और फिर कैसे इन्होंने अपना शरीर कैसे करके त्याग कर दिया और कैसे ये बैकुंठ धाम को चले गए ये सब शब्दियों ने देखा और सुखी भय निजी हृदय विषय थी और वो सब मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए ये भी प्रसन्न हुए तो देखो तो है कि देखो सरभंग वो हो कहा पे जा रहे हैं ब्रह्मलोक अब पहुंच बैकुंठ इससे यही पता चलता है कि ब्रह्मलोक से बैकुंठ ज्यादा ऊंचा स्वर्ग से ऊंचा धाम ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से ऊंचा धाम वैकुंठध धाम

तो इन्होंने सरगंग ऋषि ने ब्रह्म लोक छोड़ दिया और बैकुंठ धाम को वो जाना पसंद किया तो सब जितने मुनिहा थे सब बहुत प्रसन्न हो गए सुखी भय निज हृदय विषेखी और अस्पुक तरह सकल बंदा और वो भी सब समझ गए कि भगवान राम ही है सब मुनियों ने भी सब भगवान के दर्शन प्राप्त किए और वे सब लोग उनकी स्तुति करने लगे

कैसे तो करने लगे जय जो कर्ण हित करुणा कंदा बस ऐसे करने लगे कि आपकी जय हो जो आपके शरण में आते हैं उनका हित करने वाले हैं आप करना निधान है ऐसे तो करके भगवान के भय खुद करने लगे सब मन बस ये कार्य वहाँ कम्पन् तो भगवान उसके बाद और आगे चले गंडकार की ओर आगे बढ़ते हैं तो फिर रघुनाथ चले बने आगे

कहकर के फिर सूचित किया कि प्रसंग सब पूरा हो गया सरबंध का अब आगे की कथा करो अब भगवान आगे, आगे बढ़ते हैं उन्हें तो रघुनाथ तो चले बने आगे और ब्रह्म विपल संग लागे अब वो बहुत तो से मुन के भगवान की वंदना कर रहे थे अब वो कोई भगवान उठना थोड़े चाहते सब उन्हीं के साथ लग गए पीछे पीछे वो भी सब मुनि लोग चलने लगे आगे भगवान राम सीता जी लक्ष्मण जीवन चले जा रहे हैं

पीछे जो ये है मुं लोग मुं समूह वो भी सब चलने लगा आगे जब भगवान चलने लगे तो क्या देखा आपको समूह देखकर कर आया एक जगह देखा हड्डियों में तमाम ढेर लगा हुआ तो पूछी मुन लाल व्यतीत आया है भगवान को बड़ा दया लगी जैसे तो मनुष्यों के हड्डियां मानू पड़ती है उन्हीं के दिखाई देते हैं मानो पड़ते हैं ये सब चाह इतनी इतनी हड्डियां मनुष्यों की कहां से आ गयी अगर रास्ते में कहीं एक आध हड्डी एक आध मनुष्य शरीर का ढांचा पड़ा हो

तो ये समझ लिया गया कि भाई कहीं कोई किसी व्यक्ति की आयु पूरी हो गई होगी उसके बाद मर गया होगा तो बन के पशु लोग बाकी उसके जो है वो मानताली खा रहे होंगे उसकी हड्डियाँ पड़ी होंगी तो कोई न कोई एक आत्मनस्ट तो मरते ही रहता है लेकिन जब ये देखा जब एक जगह ढेरों का ढेर है तो इसके माने भी जब तक कोई मारे नहीं गए हैं तब तक इतना ढेर नहीं लगेगा ये गुरु मार करके कमी साकर जो मार मार करके उनको खा गए और उसका मांस कन्नी साकर खा गए हड्डियां हड्डियां छोड़ने वो सब हड्डियों का लगा हुआ

अस्त समूह देकर आया पूछी मुने लाभ यहाँ तो भगवान को बड़ी दया लगी और मुन्से पूछने लगे कि ये सब इस अज्ञा कहा से आ गये ये क्योंकि लगा हुआ है आजकल कभी कभी लोग जो पूछते हैं कि भगवान राम ने उतार लिया धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने लिए उतार लिया और बहुत से अवतार हुए इसलिए धर्म की रक्षा के लिए चाहे सब अध्यम नहीं कठे देता

मैं आजकल कोई कम है घर में कितना भ्रष्टाचार चोरी शाका खाद्य के जीवन जीना मुश्किल है लेकिन कुछ भी हो लेकिन अभी इस तरह से अस्पसमूह नहीं दिखाई देता कहीं इतनी बेरमी है <laughs> कि ये कहीं जाइए कहीं चाल में चाली होकर लगाओ खा जाओ सब तथा

और देशों के भगवान को आना पड़े इसको सभी इकट्ठे खा दे उड़ाया पूछी मुनि ने लाद वाया तो उनको मुनियों के ऊपर मुनियों के ऊपर भगवान के बयान लगी और उनसे पूछने लगे कि उनके साथ में से सब तो वो लोग कहें लगे जाने तो वो पूछिए कैसे स्वामी कई भगवान आपके समन्तर आपने उतारी लिया है

निशाकरों को बद करने के लिए आपसे क्या छुपा है फिर भी आप पूछ रहे हो सबदर्शी तुम अंतरयामी आपको तो सब दिखाई देता है सभी जानते हो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और क्या बसा हम लोगों के लिए कैसे निशाचरों से बचना मुश्किल है इस प्रकार की खत्ती हो गई है निश्चय निकल सकनिक आखिरकारों ने बताई दिया कि निश्चय निकल निशाचरों ने निकट समझा दे

हजारों हजारों साकर आ जाते हैं और सब मुनियों को लेकर के वो सब को खा गए सकल सकल मुनि खाए सबके सब, सब मुनियों को ही खा गए तो सुने रवि भी नए नए जल आए तब तो बस ये जब सुना उन्होंने तब भगवान के नियरों में अश्रु आ गए माने कमुना जागृत हुई उनके हृदय में किसके माने इन अश्रुओं को मारना पड़े अब देखो उसके पीछे बात यह है की जब भगवान ने असरों को मारने के लिए अवतार दिया

और बनने आए भी लेकिन अब कुछ घटनाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि निशाचरों को मारने का कार्यक्रम प्रारम्भ हो उपक्रम तो कुछ किसका हो तैयारी कुछ उसकी हो तो ये कोर तो ये लिए मुनि लोग भगवान से वंदना करें कहें कि तो देखो निशाचरों ने ये क्या शिकायत करें तब तो फिर राजा होने के नाते प्रिये उनको निशाचरों को बद करने के लिए नहीं तो ये अगर किसी को मारने लगे भगवान जाकर के निशाचर को

भगवान निशाकर भी कहेगा जैसे तो बाल कहने लगा कि कारण चवन नाथम मारा ऐसे निशाकर कहने लगे कि कारण चवन नाथम मारा तब भगवान उसकी तैयारी तो पहले कर ले करें बड़ी तो तो लोग कहते हैं तो तो कि तुम लोगों ने कितने मंदिरों को खा डा रहा मार डाल इसे तुमको मारे मारने दिए इसलिए वो तो पूछ करके पहले तैयारी कर लो इस और फिर उन निशाचरों को भी एक्टिवेट करते ऐसा होकर देते हैं जिसे निशाकर अपनी सा

सीता जी का हरण करें तो सीता जी का हरण करने के लिए फिर सूक्षा का भी मात्र काटी जाए कुछ उस प्रकार के और कुछ उसको छेड़खानी की जाए तब फिर वो लोग अपने मुसाचरी कार्य करें जब मुसाचरी कार्य करें तब उनके साथ आप आमना सामना हो तब युद्ध हो तब वो मारे जाए तो उसी के लिए सब किसी उपक्रम कर मतलब उसकी तैयारी जो वो ये होने लगी आज निशाचरों के मारने के लिए ये भी जिस टाइम खाये

और सुन ने नये जल छाये बस भगवान ने जो सुना तो बस बहुत दुखी उनके नेत्रों में शत्रु आ गए अब भगवान क्या बोले की निश्चय ही निक नहीं और भुज उठाए तनु अब भगवान ने दोनों हाथ खा करके प्रतिज्ञा की मैं पृथ्वी को निशाचनों से विहीन कर दूंगा सब निशाचनों का मार करके संघार करके उनका दुध्वंस कर

और सतर्य के आश्रम में जाए जाए सुख तो दिन और उसके बाद फिर भगवान मितने भी मुनियों के में धमकार आश्रम थे वहाँ भगवान आश्रम में जाकर जा करके सबको सुख दिया मैंने उनको निर्णय दिया उनसे कहा की जो मारे गए मारे गए अब हम आ गए हैं यहाँ पर अब निशा तुमको कोई खा नहीं तुमको कष्ट नहीं अब हम तुम्हारी सबकी रक्षा करेंगे इस प्रकार रक्षा का भी आश्वासन उनको दिया और भगवान उनके

साथ रहे भी जगह जगह कई स्थानों पर कुछ कुछ समय उन ऋषियों ऋषियोंनियों के साथ में रहे और उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए तो ऋषि मुनियों ने भगवान के दर्शन प्राप्त करके भी आनंद प्राप्त किया और भगवान ने जो उनको अवैध का उनको कहा कि तुम निर्भय होकर के रहो कप इत्यादि करो तो उससे भी उनको सुख प्राप्त हुआ ऐसे करते हुए भगवान वहां पर भय पावर इस प्रकार से कहते हैं कि

अब तक जो है भगवान के लगभग वन में आए हुए शिक्षा से लेकर के यहाँ तक आए दस वर्ष बीत चुके थे अब से चार वर्ष रह गए थे तो कुछ दिन भगवान में रहे वहां पर भी जन में भी काफी दिन वहां पर रहे फिर उसके बाद में जब वो वापस जाने के लिए साल भर रह गया तब तक फिर सीता जी के हर मत्यादि का वो कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और अंतिम वर्ष में ही राम राम युद्ध हुआ

और उसके बाद भगवान राम एक लंका ऐसी सीधे तो आप तक संजो इतने दिन की कथा जो है चित्रकूट की और बन की कथा इतनी लंबी कथा इतने यहाँ तक पूरी हो गयी आजी की कथा नामिया इस्तेमी सत्यम भजान्त भवान पर आत्मा

भक्ति प्रवत्तरूम वह निर्भरा काम राम जय जय राम, जे जे राम।